ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में रक्षा बंधन की पावन पर्व पर सुनते हैं प्रेरणा गुप्ता की कविता मन मोहिनी राखी आया देखो रंग बिरंगी राखी का त्योहार बहन हाथ में हीना रचा कर मैके को तैयार राखी लेकर आये बहना भाई निहारे द्वार छलक रहा है मन ही मन में प्यार और लाड दुलार रेशमी धागों में बंधा विश्वास भरा इजहार लाती है बहना भाई हित मनमोहक उपहार भाई पुलकित होता जाए राखी डोर निहार रोली कुमकुम -कुम रचे लगे ज्यो कोई राजकुमार बहन निहारे भाई को जी भर कर नजर उतार भाई रूठ जाए तो बहना करती है मनुहार लेती नेक न रहती पीछे बहना का अधिकार प्रेम और विश्वास खरा है राखी का आधार नहीं जानता कोई कब से शुरू हुआ त्योहार सदियों से है चली परंपरा आए बारंबार आया देखो रंग बिरंगी राखी का त्योहार आया देखो रंग बिरंगी राखी का त्योहार, राखी का त्योहार। अभी आप सुन रहे थे प्रेरणा गुप्ता की कविता मन मोहिनी राखी वाचक स्वर भारतीय परिमय